टॉक एक ओमकार नंबर छत्तीस ज्ञान खंड मही ज्ञानु चंड तिथे नाद विनोद कोड़ अनदू सरम खंड की वाणी रूपु तिथे कालती कड़िए बहुत अनुपू ता किया गला कथिया ना जाही जा कहे पीछे पचुताई तिथै कड़िये सुरतिमति मणिबुधि तिथै कड़िए सुरासिधि की सुधि नानक कहते हैं ज्ञान खंड में ज्ञान परचंड तिथै नाद विनोद कोड अनदु सरम खंड की वाणी रूप तिथे घाड़ती घाड़िए बहुत अनूप ता किया गला कथिया ना जाये जे को कहे पीछे पछताए तिथे घड़िए सुरतमति बुद्धि तिथे घड़िए सुरा सिधि की सुधि ज्ञान के जगत में जागरण की प्रचंडता है ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड वो जो ज्ञान का आयाम है वह हो जागरण की प्रचंडता है उसका बाहुल्य उत्तर का नहीं शास्त्र का नहीं सिद्धांत का नहीं होश का, ज्ञान का, का अर्थ ही होश है ज्ञान का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान नहीं सूचनाएं नहीं शब्द नहीं ज्ञान का अर्थ है होश ज्ञान के खंड में ज्ञान की प्रचंडता है वहां नाद है विनोद है कौतुक है आनंद शास्त्र की तो बात ही नहीं उठाते सिद्धांत की तो बात ही नहीं है वहां वहां उत्तर नहीं है क्या है वहां नाद है? नाद एक अनुभव है जिस जैसे तुम जागते हो जैसे सुबह तुम सोए थे गहर निंदया में पक्षी गीत गाते रहे और तुम्हें सुनाई ना पड़े और फिर तुम जागने लगे नींद टूटने लगी और होश आने लगा तुमने करबट बदली आंखें अभी भी बंद है। लेकिन पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगे सुबह की ताजी हवाएं तुम्हें छूने लगी चारों तरफ जो नाद है वो तुम्हें स्मरण आने लगा जिस जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे ही अस्तित्व का एक नाद है जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा ठीक ऐसे ही एक और सुबह और एक और जागरण अभी तो तुम्हारा सारा जीवन सोया हुआ है अभी तो तुम नींद में चल रहे हो अभी तो तुम जो भी कर रहे हो वो बेहोशी में लड़ रहे हो बेहोशी में प्रेम कर रहे हो बेहोशी में मिलन जुदाई सब बेहोशी में हो रहा है। ऐसा हुआ कि गांव के अखबार के संपादक ने शराबियों के खिलाफ एक लेख लिख दिया शराबी बहुत नाराज हो गए एक लठेत सराबी लठले के चला संपादक की तलाश करने वो के अंदर संपादक के कमरे में घुस गया दुबला पतला संपादक और ये मुस्तंड लठेत सराबी डोल रहा उसने कहा है संपादक का बच्चा उस संपादक ने कहा आप बैठिए अभी आते हैं वो बाहर आया देखा दूसरा लठेत चला आ रहा है उसने पूछा कहा है वो संपादक जी वो अंदर बैठे आप अंदर चले जाइए फिर जो अंदर हुआ आप जानते वही हो रहा है कोई होश में नहीं क्या तुम कर रहे हो इसका तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं क्यों कर रहे हो करने वाले का ही तुम्हें कोई बोध नहीं पर तुम किए जा रहे हो एक निद्रा में चलते हुए लोगों की भीड़ है इस भीड़ में दुख न हो तो और क्या होगा इस भीड़ के अंतर संबंधों में नरक ना आ जाए तो और क्या होगा नानक कहते हैं ज्ञान के खंड में होश की प्रचंडता है तुम अभी अज्ञान के खंड में हो वहां बेहोशी की प्रचंडता है, वहां नींद असली तत्व है वहां नाद है जो पहली घटना घटती है ज्ञानी को वो नाद जिसको ओंकार कहा उन्होंने जिसको नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम वो नाद का नाम है ये ओंकार तो सिर्फ प्रतीक है उसको बताने के लिए क्योंकि अस्तित्व एक गहन संगीत से निर्मित है अस्तित्व संगीत है और बड़ा गहन संगीत है अनाहत संगीत है कोई उससे पैदा नहीं कर रहा है किसी चीज से पैदा नहीं हो रहा है उसका कोई कारण नहीं है अस्तित्व के होने का ढंग संगीत है इसलिए तो संगीत में तुम लीन हो जाते हो और अगर संगीत में तुम लीन होते हो तो उसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि उस संगीत में कहीं नाद की थोड़ी सी ध्वनि है कहीं नाद की थोड़ी परछाई है महान संगीतज्ञ का एक ही अर्थ है कि वो उस नाद को वाद्य में पकड़ ले उस ओंकार को थोड़ा सा तुम्हारे लिए तुम्हारे नींद की दुनिया में उतार लाए संगीत का अर्थ तुम्हारी वासनाओं को उत्तेजित करना नहीं इस दुनिया में दो तरह के संगीत है एक पूर्वी संगीत है जिसकी गहरी से गहरी खोज हिंदुओं ने की उन्होंने नाद पर उसको आधारित किया जब संगीत नाद की तरफ ले जाता है तो संगीत को सुनते सुनते ध्यान निर्मित होने लगता है और फर्क समझ लेना ध्यानकार से तुम ज्यादा जागने लगोगे तुम परिपूर्ण होश से भर जाओगे जैसे एक दिया अचानक भीतर जल जाए तुमने सुना है कि संगीतज्ञ अपने संगीत से बुझे दिए जला सकता है तुम बाहर के दियो का ख्याल मत करना बाहर के दियो से इसका कुछ लेना देना नहीं तुम बुझे हुए दिए हो और अगर संगीतज्ञ खुद भी समाधिस्थ है तो ही क्योंकि वो समाधिस्थ हो तो ही ओंकार की ध्वनि को संगीत में पिरो पाएगा और तुम्हारे जगत में ला पाएगा थोड़ी सी भी झलक ले आए एक बूंद ले आए उस अमृत की तो तुम पाओगे कि तुम जाग गए हो तुम होश से भरे हो तुम्हारी नींद से किसी ने तुम्हें जकझोर दिया है और ये संगीत ध्यान बन जाएगा फिर एक दूसरा संगीत है ठीक इसके विपरीत जो सुलाता है जो तुम्हें और तंद्रा में ले जाता है उस संगीत को सुनकर तुम्हारी वासना जगेगी इस्लाम ने उसी संगीत के कारण संगीत को वर्जित कर दिया क्योंकि इस्लाम को पता ही नहीं था कि हिंदुओं ने एक और संगीत खोज लिया है जो सहस्त्रार से संबंधित है दो संगीत हैं, एक तो कामवासना के सेक्स सेंटर से संबंधित है और एक संगीत है जो से थे। सहस्त्रार से संबंधित है सहस्त्रार से संबंधित संगीत तो नाद है सेक्स सेंटर से कामवासना से संबंधित संगीत तो केवल वासना को फुसलाना है इस्लाम को वही पता था जहां इस्लाम पैदा हुआ वहां एक ही संगीत का बोध था कि संगीत लोगों को वासना में ले जाता है काम वासना में ले जाता है राग रंग में ले जाता है इसलिए इस्लाम ने तो बिल्कुल इंकार ही कर दिया कि संगीत को जगह ही नहीं मस्जिद के सामने बैंड बाजा तक मत बजाना और यह भी ठीक है क्योंकि दुनिया में चल रहा निन्यानबे प्रतिशत संगीत तो ऐसा ही है जो तुम्हें मंदिर में नहीं ले जा सकता मंदिर से दूर ले जाएगा पश्चिम में संगीत की हजारों नई धाराएं वो सब की सब विकृत है उस संगीत में तुम अपना होश खो दोगे वो शराब जैसा है उससे तुम जागोगे नहीं तुम उससे और वासना में लीन हो जाओगे वैश्य उस संगीत का उपयोग करती है संतों ने भी उस संगीत का उपयोग किया है संगीत वही है लेकिन वही व्यक्ति उसको नाद बना सकता है जिसको नाद का अनुभव हुआ हो नानक तो संगीतज्ञ है वो तो बोलते नहीं गाते वो तो उत्तर भी देते हैं तो गीत गा के देते और ये गीत कोई बनाए हुए गीत नहीं ये सहज किसी ने कुछ पूछा और नानक मर्दाना को इशारा करेंगे और वो बजाने लगता है और नानक गीत गाने लगते हैं। गाकर ही उन्होंने कहा है क्योंकि पूरा अस्तित्व गीत की भाषा को समझता है और जब कोई व्यक्ति खुद समाधिस्थ हो तो उसके संगीत में नाद उतर आता है नाद का अर्थ है वो परम ध्वनि जो अस्तित्व में चुपचाप पैदा हो रही है जैसे कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें सुनाई पड़ता है सन्नाटे की आवाज ठीक वैसा ही 24 घंटे एक नाच चल रहा है एक रुदम अस्तित्व का है जब कुछ भी नहीं हो रहा है तब भी वो चल रहा है पर उसके लिए तुम्हें बड़ा शांत हो जाना पड़े तब तुम समझ पाओगे तुम्हारी भीतर की सब आवाज बंद हो जाए तब तुम समझ पाओगे अभी तो तुम हजार तरह के बाजार से भरे हो अभी तुम्हारे भीतर बड़ा सोरगुलता है इस में तुम्हें जो पसंद पड़ता है संगीत वो भी शोरगुल को बढ़ाने वाला ही हो, तो ही पसंद पड़ता है। वो भी अराजक हो उपद्रव हो तुम्हारी विक्षिप्त को प्रकट करता हो तो ही पता चलता है मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक आदमी आलाप भर रहा था आधी रात को नसरुद्दीन उसके पास गया और उसने कहा कि आपको तो अपने संगीत का कार्यक्रम लंदन मॉस्को बेकिंग वहां देना चाहिए उस आदमी ने कहा कि नसरुद्दीन मुन्न कभी सोचा भी नहीं कि तुम संगीत के इतने प्रेमी हो क्या तुम्हें मेरा संगीत इतना पसंद आता उसने कहा कि नहीं कम से कम वहां से तुम्हारी आवाज हमें सुनाई ना पड़ेगी तुम्हारे तार तरफ जो चल रहा है संगीत के नाम से वो भी उसकी आवाज तुम्हें सुनाई ही ना पड़े तो अच्छा है तुम वैसे ही विसंगीत से भरे हो तुम्हें काफी वैसे ही जहर तुम्हें भरा है और उस जहर को उठाने की सब चेष्टाएं चल रही नाच रहे हैं लोग तो वासना को जगाने के लिए गा रहे हैं लोग तो वासना को जगाने के लिए पर जिस चीज से भी वासना जग सकती है उसी चीज से वासना सो भी सकती इसको याद रखना जो चीज जहर है वही अमृत हो सकती है इसको याद रखना उपयोग पर निर्भर है उपयोग पर ही परिणाम निर्भर है जहर औषधि बन जाती और जहर मृत्यु भी बन जाती जहर मौत से बचाता भी है मौत में ले भी जा सकता है नानक कहते हैं जो पहला अनुभव होता है ज्ञान खंड में वो नाद है दूसरा अनुभव विनोद है ये बड़ी समझ लेने की बात है क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते संत और विनोद का क्या संबंध विनोद का मतलब है कि जिंदगी गंभीर नहीं रह जाती एक हंसी खुशी हो जाती विनोद का अर्थ है जिंदगी एक हल्का आनंद हो जाती निर्भार, जिसमें कोई वजन नहीं तुम साधु संतों को देखते हो जो गंभीर हैं, बड़े चेहरे वाले हैं जिनके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की मुसीबत इन्हीं के ऊपर आ पड़ी है नानक कहते हैं जिसने ना सुन लिया वो कैसे उदास होगा उसके जीवन में उदासी नहीं होगी विनोद होगा वो हंसेगा वो हंस सकेगा वही हंस सकता है तुम तो हंसोगे कैसे तुम्हारी तो हंसी भी झूठी है तुम्हारे प्राणों में प्रफुल्लता नहीं तुम्हारे ओंठों पर हंसी कैसे होगी जिसने जाना वह हंस सकता है वही हंस सकता है और नानक कहते हैं जिसने नाद को पहचान लिया उसके जीवन का ढंग विनोद का होगा उसके जीवन में तुम गंभीरता ना पाओगे प्रामाणिकता पाओगे गंभीरता ना पाओगे उसके जीवन में तुम हंसी खुशी पाओगे उदासी ना पाओगे उसकी आंखों में काली में ना होगी उसकी आंखों में एक उत्सव होगा तीसरी चीज है कौतुक उसके जीवन में विस्मय होगा उत्तर नहीं उत्तर वो जानता नहीं जो उत्तर दूसरे भी जानते हैं वो भी उसके लिए उत्तर ना रहे उसका कौतुक जग गया है वाहन से भरा है वो छोटे बच्चे की भांति पुलकता है हर चीज रहस्य बताती है वो जहां भी देखता है पाता है अनंत रहस्य कहीं कोई उत्तर नहीं कहीं भी उत्तर मिल जाए अहंकार को पैर रखने की जगह मिल गई और जब कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाता है जगह ना बची खड़े होने की रहस्य रहस्य का कि तुम्हारे हाथ के भीतर मुट्ठी के भीतर कुछ भी नहीं आ सकता है हाँ तुम चाहो तो रहस्य के भीतर जा सकते हो रहस्य को तुम मुट्ठी में कब्जा नहीं कर सकते तिजोरी में बंद नहीं कर सकते शास्त्र में कैदी नहीं कर सकते रहस्य मुट्ठी में नहीं आता उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता हाँ तुम चाहो तो उसमें जा सकते हो जैसे कोई सागर में उतर जाए ऐसा कोई रहस्य में उतर सकता है लेकिन मुठ्ठी में बंद नहीं होता रहस्य रहस्य आकाश जैसा है नानक कहते हैं पहला तो नाद विनोद कौतुक और आनंद विनोद आनंद की सतह और आनंद विनोद की गहराई है विनोद सतह जैसे लहरें उठती है सागर में और आनंद सागर की गहराई है मुस्कुराहट प्रसन्नता उस आनंद की पुलके हैं जो तुम्हारे ओठों तक आ जाती तुम हंस सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर परम आनंद भरा है विनोद सतह आनंद गहराई और जब आनंद विनोद से जुड़ता है तो जीवन में परम धन्यता आ जाती तुम्हारा विनोद भी रुग्ण जब तक कोई गंदी मजाक ना करे तुम हंस भी नहीं सकते तुम्हें हंसने के लिए भी कोई गंदगी चाहिए इसलिए तो दुनिया में नब्बे बल्कि निन्यानबे प्रतिशत मजाक सेक्स से संबंधित होती है गंदी होती असलील होती जब तक कोई असलील बात ना कहे तुम हंस भी नहीं सकते तुम्हारी हंसी भी रुग्ण है जब तक कोई आदमी रास्ते पे गिर ही ना पड़े पैर ना फिसल जाए केले के छिलके के पर तब तक तुम हंसी नहीं सकते जहां करुणा चाहिए थी वहां तुम्हें हंसी आती जहां उस आदमी को सहारा देना था वहां तुम व्यंग करते हो तुम्हारा हंसना रोगण तुम्हारा हंसना स्वस्थ नहीं एक आदमी अगर गिर पड़ा है तो हंसने जैसा क्या है? उसको सहारा चाहिए लेकिन तुम हंस रहे हो क्यों क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम दूसरों को गिराना चाहते हो हर हालत में और जिनको तुम ज्यादा गिराना चाहते हो अगर वो गिरेंगे तो तुम ज्यादा हंसोगे समझो कि एक भिखारी गिर जाए तुम ज्यादा ना हंसोगे इंदिरा गांधी गिर जाए तो तुम बहुत खिलखिला के हंसोगे एक भिखारी गिरा इसमें क्या हंसने की बात गिरे ही हुआ था उसको तुमने गिराने का कभी सोच ही नहीं था लेकिन अचेतन वासना है कि इंदिरा गिर जाए तो तुम्हें हंसी आएगी नौकर गिरे को ज्यादा न हंसोगे मालिक गिर जाए तो हंसोगे तुम्हारी अचेतन हिंसा ही तुम्हारी हंसी तक में भरी तुम्हारा हंसना तक जहर है इसलिए तुम्हारा विनोद विनोद नहीं है, व्यंग है। और व्यंग विनोद का वही फर्क है। कड़वा है तुम्हारा विनोद उसमें दंस कांटे हैं फूल नहीं है एक संत भी हंसता है उसकी हंसी में दंस नहीं है कांटा नहीं है और अक्सर तो वो अपने पे हंसता है क्योंकि वो अपनी ही हालत देखता है जब वो तुम पे भी हंसता है तब भी वो अपने पे हंसता है क्योंकि तुम में भी वो अपनी ही झलक देखता है जब एक आदमी गिरता है तब वो आदमियत को गिरते देखता है आदमी को गिरते नहीं तब तो वो जानता आदमी असहा है हसी योग्य रेडिकलस है कितनी अकड़ के चला जा रहा था आदमी टाइम लगाई हुई थी सब तरह सजा बजा था और एक छिलके ने गिरा दिया एक केले के छिलके ने मजाक कर दी अगर वो इस आदमी को देखता है तो उसे दिखाई पड़ती आदमी की असहाय हेल्पलेसनेस की अवस्था कि कितना कमजोर है आदमी और अकड़ कितनी एक केले का छिलका गिरा देता है और हिमालय पर चढ़ने की अकड़ लेके चलता है आदमी परमात्मा को पराजित करने का ख्याल रखता है केले का छिलका गिरा देता है वो अगर हंसता है तो मनुष्यता की असहाय अवस्था पे हंसता है अपनी असहाय अवस्था पे हंसता है लज्जा से लेकिन किसी को निंदा से किसी को गिराने के भाव से नहीं उसका विनोद है, वो भीतर आनंदित है और उसके आनंद की लहरें उसके ऊठ तक आ जाती हैं